यम पुराणों कार्य क्या किया गया है बोलो सर्वज्ञ होने के योग्य या सर्वज्ञता के योग्य क्यों सर्वज्ञ कब होती है वो आ, मुक्त होने पर बंधन के निवृत्ति होने पर वो सर्वज्ञ होती है अभी तो सर्वज्ञता उस धर्म बोध ज्ञान तुरोहित है तो इसलिए वो इस समय सर्वज्ञता जब तुरोहित थे तब भी क्या है वो सर्वज होने की योग्यता तो उसमें है सर्वने की तो सर्वज होने के योग्य आत्मा न जायते उत्पन्न नहीं होती है और मरती नहीं है मरती नहीं है इतना हुआ था ना कल अब देखना जो तत्व विवेचनी में ना यम कुत ना प्रभु कशित को नहीं कुतस्चित ना पर वो कुक को एक साथ बताया था ना एक साथ अर्थ किया था उसमें यहाँ अलग अलग करते हैं रंग रामानुज स्वामी वहाँ भी उस दृष्टि से वो भी ठीक है यहाँ पर यहाँ रंग भाष्य के आधार पर देखना पहले क्या किया था अयम विपश्चित ना जाए थे व ना मृियते इसके बाद अच्छा रंग मुनि के अनुसार फिर क्या है नायम अच्छा तो अच्छा जब आप फिर तो रंग रामान स्वामी के ऐसा लगाओ भैया देखो इनके यहाँ ऐसा लगेगा न जायते आप आयम से आत्मा ले लो या आत्मा का अध्ययन कर लो आत्मा न जायते आत्मा उत्पन्न नहीं होती है वृतते और नए का जो है इधर भी जोड़ो अथवा और नहीं मरती है वह वा का और नहीं मरती है क्यों भास्तु में देखेंगे ना जायते मृत विकस्थित इतना उदृत किया है और विपस्थित कर्त किया विपस्थित वर्या मतलब सर्वज होने के योग्य अयम इदानी मी जनन मरण शून्य दोनों कर्त किया है ना तो यहाँ भी न जायते न जायते हुआ न मिलते यहाँ भी नए में यहाँ भी करो, कर लो एक नए का अध्यार करके अन्वय कर लो ये आत्मा उत्पन्न नहीं होती और मरती नहीं तो ऐसा क्यों मैंने कहा अब एक बार तो नए का अध्यार करना ही पड़ेगा अभी समझ में आएगा, आएगा आपको नायम कुत है ना इसको भाषण में देखेंगे आयम कार कर आत्मा कुतस्टित मतलब कस्मात की या आत्मा किसी भी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई किसी भी उत्पादक से उत्पन्न नहीं मतलब उत्पादक से शून्य तो ये नायम वाला ना तो यहाँ आ रहा है ना तो पहले एक ना का अध्ययन करके अब लगाना पड़ेगा आपको लग जाएगा किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई अभी नूकर्थ करते हैं कि पूर्व भी मनुष्य आदि करते कोई आत्मा पूर्व में भी मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुई इसको लिखते हैं पूर्व में भी मनुष्य आदि रूप से उत्पत्ति से रहित है आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है तो देवता मनुष्य पशु पक्षी रूपों में आत्मा उत्पन्न हुई क्या तो कहते नहीं मनुष्य रूप से भी उत्पन्न नहीं हुई तो यहाँ देखेंगे तीन न आया है ना ऊपर के वाक्य में और कितने बार उसका अन्वय हुआ है न का चार बार तो एक अध्यार करना पड़ेगा आपको ठीक है तत्व विवेचनी में तो ठीक था तीन जो है एक ना का अध्यय करेंगे तो ये आत्मा उत्पन्न नहीं होती मरती नहीं है और इसके ये इसका उत्पादक भी नहीं है अपूर्व में भी मनुष्य आदि रूप से उत्पन्न नहीं हुई अपूर्व में क्या कहा था ना जाएते मतलब आत्मा उत्पन्न नहीं होती है तो ना जाएते हेतु महा आत्मा ना जाएते आत्मा उत्पन्न नहीं होती इसमें हेतु को कहते हैं क्या हेतु है अजह मतलब अजन्मा है अजन्मा वस्तु की उत्पत्ति होती है क्या नहीं, तो आत्मा क्यों उत्पन्न नहीं होती है इसका क्या उत्तर देती है वह अजन्मा सीधा उत्तर हो गया अब देखो भाई फिर नाम्रियते ऊपर आया था आत्मा मरती नहीं है कोई जिज्ञासा करे क्यों नहीं मरती है तो उसका नाम नियत आत्मा नहीं मरती हैतु माँ इसमें हेतु को कहते है कि नित्य क्योंकि वो कैसी है नित्य नित्य वस्तु का नाश नहीं होता है नित्य वस्तु मरती नहीं है तो नित्य होने से वो नहीं मरती है अब देखना फिर ये था ना न कुत्त न कुत था ना कि वो किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई किसी उत्पादक से उत्पन नहीं हुई तो क्यों किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई ये प्रश्न होगा ना न कुत्चित का प्रख्यार्थ है किसी उत्पादक से उत्पन्न नहीं हुई तो प्रश्न क्या होगा किसी उत्पादक से क्यों उत्पन्न नहीं हुई तो इसका उत्तर हुआ शाश्वत कि वो सदा रहने वाली है वो सदा रहने वाली है वो किसी उत्पादक से उत्पन्न होगी क्या नहीं, सदा रहने वाली तो एक मिनट ये हो जाने तो फिर बोलेंगे अब देखो पूर्वम में नबू आत्मा पहले भी नहीं ऊपर उप, था ना नुष्यादी रूप से नहीं उत्पन्न हुई इसमें हेतु को कहते हैं क्योंकि वो कैसी है पुराना पहले से विद्यमान है वो कैसे है जो पहले से विद्यमान है तो फिर एक वो उत्पन्न हो ही नहीं सकती है अच्छा अब ये जो ध्यान देंगे आप यहाँ पर यह बात अलग है कि जो वस्तु अज होती है ना जो अजन्मा होती देखो इसको ऐसा समझेंगे सीत अजन्मा अजा का क्या अर्थ है अजन्मा नित्या का अर्थ है सदा रहने वाला और शाश्वता का क्या अर्थ है पहले से विद्यमान एक मिनट अजा का क्या अर्थ हुआ अजन्मा और नित्या का क्या अर्थ होता है तीनों कालों में रहने वाला और शास्वता का क्या अर्थ है सदा रहने वाला और क्या अर्थ है पहले से विद्यमान तो यद्यपि एक शब्द से सभी समाधान हो सकते हैं किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे समाधान हो जाए फिर अनेक शब्दों का प्रयोग किया है ना तो मतलब सीधे सीधे उसको सरलता से समझने के लिए समझ लेना सीधे सीधे सरलता से समझने के लिए अथवा उसको दृढ़ कराने के लिए यही समझना इन शब्दों का प्रयोग किया गया है क्यों कोई तो आत्मा उत्पन्न क्यों नहीं होती है तो अच्छा हमी उत्तर बोलो क्या उत्तर होगा क्योंकि वो कैसी है, है? अजन्मा से अजन्मा में जो है ना अज जाकर तो होता है जन्म तो जन्म का निषेध करने वाला सीधा है शब्द क्यों उत्पन्न नहीं होती क्यूँकी वो कैसी अजन्मा? अजन्मा है ना आत्मा का जन्म क्यों नहीं होता क्यूँकी वो अजन्मा बहुत सीधा उत्तर है अजन्मा वस्तु का जन्म नहीं हो सकता है अजन्मा hmm. वस्तु का जन्म नहीं, नहीं हो सकता है ये ये तो सीधा उत्तर है उसका ये मर्ती क्यों नहीं है क्योंकि वो कैसा है नित्य hmm. है नित्य का यहाँ अविनाशी नित्य का क्या है अविनाशी, हाँ आत्मा मर्ती क्यों नहीं है तो सीधा उत्तर क्या होगा क्योंकि अजन्मा है ऐसा सीधा उत्तर है उसका मरती क्यों नहीं है तो क्या उत्तर होगा क्यों मृति क्यों नहीं है मतलब आत्मा का नाश क्यों नहीं होता है तो क्या उत्तर क्योंकि वो कैसी है अविनाशी है तो ये ये बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग सुर्खी करती है क्योंकि अविनाशी होने से नहीं मरती है अजन्मा होने से जन्म नहीं लेती अविनाशी होने से मरती नहीं है विनष्ट नहीं होती है बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए सुर्खी इन शब्दों का प्रयोग कर रही है अब देख अब बता रहा हूं ये ये अभी अभी क्या था नित्या कर अविनाशी था ना तो अजन्मा अविनाशी और शाश्वत करत सदा रहने वाला शाश्वत तो क्या है रहने सदा इस शब्दार्थ यही है कि भवा सदा सदा रहने रहने वाली वाली यही उसका है। तो किसी से क्यों नहीं उत्पन्न हुई क्योंकि वो सदा रहने वाली है जो सदा रहने वाली होती है उसका कोई उत्पादक कारण होता है क्या नहीं आ, तो उत्पादक क्यों नहीं है क्योंकि वो सदा रहने वाली है वो सुंदर इसके उत्तर है सरलता से समझाने के लिए श्रुति ऐसे शब्दों को प्रयोग करती है और फिर न बबबूक से क्या था कि पूर्व में यदि ऐसा कोई कहे कि स्वरूपता उत्पन्न नहीं होती है तो क्या देव मनुष्य उत्पन्न होती है तो न बबबू कश्चित से कहा गया कि पहले भी देव मनुष्य उत्पन्न नहीं हुई तो पहले भी उत्पन्न नहीं हुई इसका क्या कारण है कि अब पुराना और पुरानी है बात सुनो बात सुनो कोई ऐसी कोई ऐसा समझ सकता है न कि सृष्टि के आदि में आत्मा उत्पन्न हुई और फिर सजा रह रही है फिर सजा रे, रे ये ऐसा सोच सकता है मतलब आत्मा है सदा रहने वाली है शाश्वत सदा रहने वाली कोई सोचे चलो बहुत दिनों से आत्मा बनी हुई है सृष्टि के पहले उत्पन्न भी होगी तो अभी उत्पत्ति नहीं मान करके बहुत पहले उत्पत्ति मान लो तो कहते नहीं वो कैसी है पुराण है और पहले से विद्यमान है तो सरलता से समझाने के लिए ऐसे शब्द होगा पता चलेगा तो सरलता से समझाने के लिए यही उचित है ये ये ध्यान रखना है जिसका भी उत्पत्ति है, वो, हाँ? और वो हाँ? हाँ जिस जिस वस्तु उत्पन्न होती है हाँ, बोलो बोलो जिसकी उत, की उत्पत्ति उत्पत्ति वाले सावय होते हैं हाँ? उत्पत्ति होने वाले पदार्थ सावय होते हैं जिनकी उत्पत्ति होती है वो विनाशी होते हैं अब बोलो क्या आकाश तो विनाशी तो है ही अब आकाश की सुप्रलय में आकाश नहीं रहता है आकाश का पंचीकरण सुना जाता है पंचीकरण कैसे पदार्थ का होगा सावयोग पंचीकरण में विभाग होता है तो आकाश तो वेदांत प्रिया से सावय है ही शंकर भाषु शंकर भाषु भी सावयोगी माना गया है सभी वेदांत मानेंगे उसको निर्वयोग वैसे ही जो है वो कह देते हैं तो उनसे अब ये बोलो पंची यदि यदि वो यदि वो निर्वयो है तो पंचीकरण कैसे हुआ पंचीकरण में भी भाग करते हैं ना नहीं मालूम पंचीकरण में शांकर वेदांत में भी पंचीकरण मान्य है ए, ये जो है ना पंचीकरण त्रंबकत्वा तू ये जो पंचीकरण प्रक्रिया तो शांकर वेदांत में वो विशिष्टात्मक में एक जैसी मान्य है तो यदि वो निर्वयो है तो उसका विभाग कैसे होगा पंचीकरण कैसे होगा तो क्या बोलेंगे सावयव है फिर आप निर्वयो क्यों कहते हैं हम नई की दृष्टि से कह रहे हैं यही उनका होता है बस नई की दृष्टि से कह रहे हैं नई आयो नहीं कर बस ये तो। तो तो समझ लेना सब वही है पंचीकरण तो शंकर वेदांत विमान है ही अब आँख में दूसरे की धूल झोंकने के लिए कुछ कुछ बोलना एक अलग बात है और सिद्धांत की दृष्टि से वहाँ भी निर्भयो नहीं है सावयोग ही है अच्छा अभी अब ध्यान देंगे ननू कथम अशनित्व शंका असनित्व कथम अश क्या लेना है आत्मना कि आत्मा का कैसे जो आत्मा कहाँ रहती है शरीर के अंदर तो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जो है तो शरीर के नाश से उसका नाश होगा शरीर के नाश से उसके नाश प्राप्त होगा किसका आत्मा का तो आत्मा का नित्व कैसे है प्रश्न था या इसमें हेतु देते हैं कि शरीर शरीरांतर्वर्ती आत्मा आत्मना शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का शरीर के विनाश के पश्चात होने वाला विनाशित्व अवश्य होगा विनाशा अनुविनाशित्व है ना अनु मतलब शरीर के विनाश के पश्चात विनाशित्व अवश्य प्राप्त है किसका आत्मा का आत्मा का नेतृत्व कैसे है क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का शरीर के विनाश के पश्चात विनाश अवश्य प्राप्त है विनाशित्व करते विनाश इत ऐसी हाँ, शंका होने पर कहते हैं न अन्य माने शरीरे शरीरे हन्य माने न अन्य के शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती आत्मा को नहीं मार सकते हैं चलो, सुंदर लगा हुआ है, कपड़े जरावस्था से जीर्ण होने से, मतलब से, से एतर एक न जीवियकाश नहीं होता है कौन जीर्ण नहीं होता है दहराकाश नहीं होता है ये बता रहे हैं तो ये ध्यान देंगे दहराकाश का क्या अर्थ करना है आपको एक तो हृदय के अंदर स्थित जो आकाश है ना वो धाराकाश है और धाराकाश परमात्मा को भी कहते हैं किसको कहते हैं परमात्मा तो ये परमात्मा धाराकाश ले लेना तो ये मतलब हुआ देह की जरा दे से धाराकाश देह की से धाराकाश जीर्ण नहीं होता है धाराकाश का तो परमात्मा भी है कि दे की से परमात्मा जीर्ण नहीं होता है कौन सा परमात्मा हृदय के अंदर हृदय के अंदर हाँ वो जीर्ण नहीं होता है तो जैसे यहाँ परमात्मा के जीर्णत्व का निषेध किया गया जीर्णत्व पर चेरा बसा तो इसके समान परमात्मा के भी अनंत का निषेध संभव होता है हो जाएगा गा धाराकाश ले लो धाराकाश परमात्मा ही है हता चेदे हंत मन हतौता न हन्यते हन्यते हन्यते मन्यते मन्यते हतम न न न चेत मन थे सूत्र क्या लगाए यहाँ चैन मन्य थे में चेत हाँ हाँ ठीक है हतश्चैन मन्य थे हताशचेत में हतश्चेत हतश्चे पहले इक्कीस और ठीक तो है लगाइए अन्य चेत हंता हंतु मन चेत चेतहता हंतु मनते हतम पकड़ में आ रहे हैं चेत हत हतम मनतेभ नीजानीता अयम न हंसी न हन्यते चेत चेतकर्थ यदि कोई हंत्या मारने वाला हत्यारा यदि कोई हत्यारा अपने को हंतुम करते थे मारने वाला हन तुम कर क्या यदि कोई हत्यारा अपने को मारने वाला मतलब मारने वाला क्या मतलब है कि आत्मा को मारने वाला किसको मारने वाला आत्मा यदि कोई हत्यारा अपने को मार, मारने वाला कर से मानता है यदि कोई हत्यारा अपने को यदि कोई हत्यारा अपने को क्या मानता है मारने वाला मारने वाला मतलब कि वो ऐसा समझता है मैंने इस आत्मा को मार दिया इस आत्मा को हाँ यदि कोई हंतुम शब्द देखो हंतुम यहाँ टिप्पणी में दिया हुआ है हंतुम तुम ये पद द्वितीय उदंत है उत्प्रत है द्वितीय है सेतुम के समान और हंतुम करते हंतारम उत करता उत्तम हाँ चलिए ये सब जो है उड़ादी में बनता है सब ये यदि कोई हत्यारा अपने को आत्मा को मारने वाला मानता आत्मा है, को मारने वाला मानता है। ठीक है। से यदि हता चेतकर्थ यदिता जा, मारा जाने वाला जिसको मारा जा रहा है यदि मारा जाने वाला व्यक्ति अपने आत्म को, मतलब अपने आत्मस्वरूप को बनने के है कि मारा गया मानता है हताकर जिसको मारा जा रहा है मारा जाने वाला व्यक्ति यदि अपने को मारा गया मानता है अपने को अपने को मारा गया मानता है मतलब अपने आत्मस्वरूप को मारा गया मानता है तो उभ भी जानी वो दोनों नहीं जानते हैं कौन कौन नहीं जानते हैं जो अपने मारने बारे बारे जो अपने को मारने वाला जानता है वो भी नहीं जानता है जो अपने को मरने वाला जानता है, वो भी नहीं जानता है तो मारती है और नारी जाती है अयम न हंती ये आत्मा ना तो मारती है मतलब ये आत्मा किसी को तो मारती है नहीं है और न ही ये किसी के द्वारा मारी जाती है ध्यान रखना अब देखो जो ऐसा समझता है ना कि मैंने इस आत्मा को मारा इसको मार रहा हूँ इसको मारूंगा तो ऐसा कौन समझता है देहात बुद्धि वाला कौन समझता है इसी प्रकार जिसको मारा जाता है यदि वो ऐसा समझे की आत्मा को मारा जा रहा है जिसके शरीर काटा जा रहा है वो कोई सोचे भारी आत्मा को काटा जा रहा है तो वे क्या है आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते अब शत्रु से क्या होता है प्राण भी योग करता है ना शत्रु शत्रु से प्राण वियोग की संभावना होने पर कोई सोचे कि मुझ आत्मा को मारेगा तो ये वो जानता नहीं ठीक से और किसी के द्वारा शरीर के अंग काटे जाएं तो कोई सोचे कि जो है ना कि मुझे काटा जा रहा है अंग को नष्ट किए जाने पर कोई सोचता है कि मेरा नाश किया जा रहा है तो वो वास्तव में नहीं जानता ऐसे मानने वाले कैसे होते है? विवेकी होते हैं अविवेकी होते हैं देहात बुद्धि वाले ऐसे मानते हैं आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी से मारी जाती है तो इस मंत्र के द्वारा क्या है आत्मा में हनन क्रिया के कर्तित्व और हनन क्रिया के कर्म का निषेध किया जाता है तो कर्म नहीं है ना यह मंत्री न अन्य थे इन स्थलों के आधार पर शंकर वेदांत में क्या कहते हैं आत्मा अकर्ता है आत्मा क्या है हाँ पर ध्यान देना स्वामी शंकरानंद जी कहते थे वो ऐसा बताते थे किसी ने कोई आकर हमको बाजार का भोजन खरीद कर लाए बोले तो महाराज भोजन कर लो हम बोलते हम नहीं हम नहीं खाते मना कर देंगे कुछ देर बाद आश्रम का भोजन लेकर खाने लगे कोई बोलेगा आप तो पहले कहते थे भोजन नहीं खाते अब क्यों खाने लगे तो क्या मतलब हुआ बाजार का नहीं? नहीं खाते हैं यही खुआ ना तो यहाँ पर जो है आत्मा के हनन क्रिया के यही करतृत्व का निषेध किया है करते तो सामान्य का निषेध बस ये ध्यान रखना किसी को मार लिया तो नहीं चढ़ेगा फालतू बात करता है ध्यान देना आत्मा नहीं मारती कि आत्मा किसी को मारती नहीं आत्मा मरती नहीं है कहा जाता तो कहना चाहिए नहीं नहीं आप नहीं समझे ऐसा समझो जैसे की इस पुस्तक को आपने फाड़ दिया तो फड़ने का करता आप हो गए ठीक है रुक जाओ रुक जाओ आत्मा को फाड़ा जा सकता है क्या तो नहीं तो फिर आत्मा के मारा ही नहीं जा सकता तो आत्मा नहीं होगा आनंद का नहीं होगा जब आनंद क्रिया ही नहीं होती है तो उसका अनं करता हो जाएगा उसमें आत्मा के आनंद नहीं होता ये कहा जा रहा है आत्मा का हनन आत्मा हनन का कर्म नहीं है आत्मा आनंद का कर्ता भी नहीं है कर्ता तो ना जब हनन क्रिया ही नहीं होती है जैसे की अब कोई कोई देव ऋषि के जाता है देवदत्ता ऋषिकेश गति देवदत्त कर्ता के, के कर्म है तो गमन क्रिया होने, हो होने से ही तो कर्ता कर्म हो रहा, रहा तो है देवदत्ता पुस्तक पठती पठन क्रिया होने से ही तो कर्ता कर्म हो रहा है क्रिया क्रिया क्या है? कर्ता और कर्म का संबंध है और यहाँ क्या है कि हनन क्रिया ही नहीं हो रही है तो फिर कर्ता कर्म क्या होगा यहाँ पर तो नहीं है न जैसे आपना, आपना नहीं, नहीं, नहीं नहीं आत्मा आत्मा को मारती है एक आत्मा तो, तो, दुछ नहीं, दुछ एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं मारती नहीं, नहीं, नहीं है ये मतलब है कि नहीं है शरीर को मारना तो ध्यान देना तो शरीर को यहाँ पर देव योग करना पिटाई करना इन करन जो है ना हनन आत्मा की हनन आत्मा का हनन आत्मा को हनन कर्तृत्व तो का आत्मा का हनन कर्मत तो नहीं है मतलब आत्मा में हनन तो हनन कर्मत तो नहीं है यही कहते हैं जो सामान्य करने हनन तो नहीं है तो है ना ना जो हनन का मतलब ध्यान देना जो ये आत्मकर्तृत्व क्या आत्मकर्मत तो परख हनन कर्तृत्व आत्मा यही मतलब हनन कर्तित्व तो है अन्य अन्य कर्म को ले हा तो हाँ तो बस म, मान लीजिए मान लेकिन जो हनन का प्रसिद्ध जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है उस अर्थ में आनंद करते तो नहीं है यही मतलब है चलिए आगे देखेंगे हो जाएगा हाँ तो ये जानते नहीं आत्मा ना तो मारती है और ना ही मरती है यदि ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए ना तो बहुत आनंद रहता है जीवन में आदमी अभय हो जाता है अपने जीवन चिंताएं बनी रहती है कहाँ जाएंगे क्या पियेंगे क्या खाएंगे कैसे रहेंगे अरे आत्मा कहाँ था क्या जरूरत है कपड़े कोई आत्मा पहनती है जिसके लिए इतना परेशान करके शरीर के बिना मुक्ति नहीं मिलता गर, में है शरीर तो तो तो तो का शरीर का साधन साधन है भगवत प्राप्ति का एक जीवन यात्रा का साधन शरीर है साधन को साधन की दृष्टि से देखना है साध की दृष्टि से नहीं देखना है बस इतना मतलब है गाड़ी में गाड़ी में डीजल पेट्रोल देकर काम चलाते हैं इसको डीजल पेट्रोल कुछ दे रही काम चलाने बाकी इसमें राग नहीं करना है साधन नहीं साधन छूटेगा एक दिन बस छुटेगा पूरी दुनिया को जीत करके अब वो बोला कि हम आपके सामने हर दिन है ना हाँ, चलिए मन्यते मन उम हंति न तो तदेव उत्पाद्य उसका ही प्रतिपादन करते हैं पूर्व मंत्र में जो आया ना न अन्यते हन्न शरीरे इसका ही इस अर्थ का ही पुनः प्रतिपादन करते हैं दृढ़ता के लिए हंता चैन मन्यते हन लगाइए चेत हंता हंत मन क्या होगा अन्य होगा चेत हंता हंत मन क्या आपका चेत हंता हंत मनते चेत हत हम मनते तौ उभौ नजानीता अयम न हंती न हन्य चेतकर् यदि हंता कर हत्या यदि हत्यारा अपने को हंत मनते अपने को आत्मा का वध करने वाला मानता है अपने को किसी आत्मा का वध करने वाला मानता है और हता करते मारा जाने वाला मारा जाने वाला यदि अपने को हतम बनने से मारा गया मानता है मारा गया मानता है तो वो ना भी जान ही वो दोनों नहीं जानते है क्यूँकी अयम न हनती आत्मा ना तो मरती है और न अन्य थे ही किसी के द्वारा मारी जाती है मारी जाती है अच्छा हाँ देखो इसमें वास्तव में हंता चैन मन्य थे हन अहम ए न मनिष्यामी मैं इस आत्मा को मारूंगा hmm. मैं इसको मारूंगा ऐसा देहात्म दृष्टि से यदि कोई मानता है देहात्म दृष्टि देहात्म दृष्टि से ही माना जाएगा विवेक से माना जाएगा क्या हाँ अब मैं इसको मारूंगा ऐसा यदि देहात्म दृष्टि से मानता है होगा हतश चैन मन्यते हतम ध्यान देना मारा जाने वाला व्यक्ति यदि अपने को मारा गया मानता है यदि किसी को मार दो बिल्कुल तो कुछ मान पाएगा क्या वो नहीं अच्छा तो यहाँ दो संभव है है कि कि यदि कोई सोचता है कि हमको कोई सोचता हमको मारेगा जिसको आगे मारा जाने वाला है वो क्या समझेगा मैं मर जाऊंगा अथवा अथवा किसी को मारा जा रहा है मतलब किसी की देह का छेदन किया जा रहा है तो आत्मा का छेदन मानता है यह लगाना छिंद देखो ये हता है ना छिन्न देहावय और देहात दृष्टिया का अध्ययन किया है कि नष्ट हुए के अवयव वाला नष्ट हुए देखे या काटे गए दे के अवय अवय वाला व्यक्ति देहात दृष्टि से हता अहम मन्यते चेत अहम हता इति आत्मा मन्यते हम हता कर थे मैं काटा गया इति इस प्रकार यदि मन्यते मन्यते करते मन कर आत्मा को काटा गया मानता है आत्मा को मन्यते करते क्या करेंगे देखो लगाइए इसका से। ये हता का क्या अर्थ है इस बात में छिन्न देहा और देहा का अध्याय किया है और फिर आगे अनमे कैसा करेंगे इति मन्य थे नष्ट हुए देख अवय वाला या काटे हुए देख अवय वाला व्यक्ति देहात्मृष्टि से अहम हता की मैं काटा गया इस प्रकार यदि अहम आता है ना कि मैं काटा गया इस प्रकार यदि आत्मानम मन्य कि आत्मा को काटा गया मानता है आत्मा को काटा गया अन्वय पर ध्यान रहेगा अहमता इति आत्मानम मन्य थे देहात्मृष्टिया के बाद चेत कन्वय करना देहात्मृष्ट चेत हम हाँ, हता आत्मान मानते आत्मा को काटा गया मारा गया मानता है तो उभ ना भी जानी था वो दोनों नहीं जानते हैं तो यहाँ पर इस वाक में कर्म क्या आत्मस्वरूप है वो दोनों आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं नायब ये आत्मा मारती नहीं है तो ये आत्मा नहीं मारती है तो इस वाक में, में ये हंकी क्रिया है अयम करता है तो कर्म क्या है आत्माना आत्मा मतलब ये आत्मा आत्मा को नहीं मारती है क्या मतलब हुआ ये आत्मा ये आत्मा आत्मा को नहीं मारती है देख ना और ना यहां मंत्री हो गया न अन्य थे न अन्य आत्मस्वरूपरूप से आत्मस्वरूप ये मारा नहीं जाता आत्मस्वरूप ये मारा नहीं जाता किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है अन्य कर्म फ्रिय हो गए हाँ, हाँ, कर्मण प्रिय हो गए नेदांत वेद पर आत्मस्वरूप है की वेदांत वेद पर आत्मस्वरूप में हनन आदि की प्राप्ति हनन आदि की परुद आत्म स्वरूप में हनन आदि की प्राप्ति कैसे हो सकती है हनन आदि की प्राप्ति हनन लेना है ना तो हनन ठीक है हनन और फिर ये आदि से वो दूसरे वेदांत तत्व क्रियम में आए है ना उसका क्लेदन उसको भिगाना गीला करना वो सब आ जाएगा उपलब्ध देखना कि वेदांत वेद आत्म स्वरूप में हनन आदि की प्राप्ति तथा हनन आदि की प्राप्ति पूर्वक निषेध कैसे संभव है निषेध कैसे संभव है बात में कि देखो प्राप्ति होने पर ही किया जाता है, तो आत्मा के अनन की प्राप्ति कैसे है और प्राप्ति पूर्वक निषेध कैसे सम्... है बात इस बे वेदांत वेद पर हनन आदि की प्राप्ति तथा उस प्राप्ति पूर्वक निषेध कैसे है किसका निषेध हनन का हनन की प्राप्ति और हनन की प्राप्ति पूर्वक निषेद कैसे संभव है, शंका चाना है पहले। चाना से कहा जाता ऐसा नहीं कहना चाहिए क्यों? तस्यु तस्यु लेना है वेदांत वेद परसुद्ध आत्म स्वरूप का ही क्षेत्रज्ञ होने के कारण या प्रशुद्ध वेदांत वेद परसुद आत्मस्वरूप ही क्षेत्र ज्ञ होने के कारण है क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्र हाँ वो गीता में क्या है इधम शरीर हम घूमते क्षेत्र है या। अभी थे। थे। ये शरीर को क्षेत्र कहा जाता है तुम व्यक्ति क्षेत्र को जो व्यक्ति का जाना थी उसे क्या कहते हैं क्षेत्रज्ञ तो परसुद आत्मस्वरूप ही तो देव में रहने से क्षेत्रज्ञ है। कहते हैं परसुद आत्मस्वरूप को ही क्षेत्रज्ञ होने के कारण तत्प्रयुक्त का है की क्षेत्र की क्षेत्र के कारण क्या होगा क्षेत्र के संबंध से तत्प्रयुक्त क्या है क्षेत्र के संबंध से तत्संभवात का है की हनन आदि की प्रसति संभव है तो सत्य ना का प्राप्ति हननादी की प्राप्ति और हननादी की प्राप्ति पूर्वक हननादी का निषेध संभव है तत्वास से किसका किसका क्या क्या संभव है हननादी की प्राप्ति संभव है और प्राप्ति पूर्वक उनका किसका हननादी का इति दृष्टव्य ऐसा जानना चाहिए क्योंकि वही क्षेत्र का आत्मा है तो क्षेत्र के संबंध से उसमें हनन की भी प्राप्ति है और उसका जब आदि की प्राप्ति है तो उसका इसलिए उसका निषेध भी किया जाता है ठीक है हनन आदि प्राप्त है और प्राप्त होने पर निशेद किया जाता है कोई संघ सोच सकता है जब देव को मारा जाएगा तो उसको भी मार दिया जाएगा तो इस प्रकार देव के संबंध तो में हनि की प्राप्ति है पर हाँ। सकता ये ध्यान देंगे की ये आगे जो है इसमें दो अधिकरण आ गए है हाथ निश्चितरण और संभव अधिकरण ये सब ब्रह्म सूत्र भाषा में मिलेंगे तो ब्रह्म सूत्र भाष में उसकी सूत्र प्रकाशी टीका में तो ये तो इसको वहीं देख लेना ठीक रहेगा इस वहीं पर आएगा पहले तो अधिकरण तो बताया जाएगा आत्मानित्य है इसी उस पर संभव अधिकरण बताया जाएगा हम अगला मंच में पढ़ाने को तो पढ़ा देगा कोई दिक्कत नहीं है पर आगे आएगा स्वामी सूर्णाचार्य जी कहते हैं अधिकरण का विचार यहाँ है उसको वही देख लेना ठीक रहता है क्यों समय के कारण ब्रह्मसूत्र में जल्दी पहुंच जाओगे बस अयोध्या थो थो अच्छा। <laughs> थोड़ा सा जब पड़े उसी समय पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए देखिए तो अभी जो तो दो मंत्रों के द्वारा किसको समझाया गया हाँ, किसको हाँ दो मंत्रों के द्वारा आत्मस्वरूप को समझाकर अब आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा को कहते हैं आत्मा में स्थित परमात्मा को कहते हैं अणोरणीया महतो महियान आत्मा जंतोर निहितो गुहायाम क्रतु पश्यति वीतिशोको धा प्रसाद महिम आत्म अणोयान महता महियान आत्मा जतो निहिता गुहायां तम अक्रु पश्यीजशोक धातु प्रसाद महिमानम् आत्मनः अणो अणीयान महता महीयान आत्मा अस्य अस्ज निहता गुहायां हो जाएगा तम अक्र पश्यीजशोक धातु महिमानम् आत्मनः आत्मन लगाओ भैया अणो अणीयान महता महीयान आत्मा अस्य अस्तो गुहायां निहिता अस्त जंतु गुहा याता अक्रतु धातु प्रसादात् अक्रतु के बाद अन्वय करो धातु प्रसादात के साथ अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना महिमान तम पश्यती अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना महिमान तम पश्यति वीत शोक हो जाएगा लगाइए अणो अणियान महता महियान आत्मा तो आत्मा करते परमात्मा और परमात्मा को भी बताया जा रहा है अणो अणियान अणु से अणु मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में परमात्मा कैसा है सूक्ष्म से भी और महाता मह यान महान से महान मतलब बड़े से बड़ा अणु से अणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान परमात्मा महान से महान कौन परमात्मा परमात्मा अश्व जंतु गुहायाम नीता, अश्य जंतु इस जंतु के जिस कौन सा जंतु जंतु मतलब जीवात्मा, जिसका की पहले के दो मंत्रो में वर्णन हुआ है अश जंतु है की इस आत्मा के गुहायाम निहिता हृदय गुहा में स्थित है हृदय गुहा में हाँ अणु से अणु तथा महान से मान परमात्मा इस आत्मा के हृदय गुहा में स्थित है कहाँ स्थित है हृदय गुहा में स्थित है हाँ तो इसलिए हृदय गुहा में स्थित है तो फिर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। खोजने के लिए नहीं आत्मा ध्यान देना आत्मा के हृदय में स्थित है मतलब आत्मा से शरीर के हृदय में आत्मा के शरीर के अंतर्गत हृदय में स्थित है समझ में आत्मा हृदय में स्थित इसका क्या मतलब हुआ आत्मा के शरीर अंतर्गत हृदय में स्थित है यही मतलब है उनका हाँ तो जीव का ही है ना जीवात्मा के हृदय में स्थित है का नहीं नहीं इसलिए ये आप जो कह रहे हैं आगे आएगा इसी इसी व्याख्या में सब बातें आएंगी चलिए अब अक्रतु धातु हो जाएगा अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना महिमानम संप्रस्थिति वीर शोका कृतु का अर्थ है यहाँ पर काम कर्म को ना करने वाला मतलब मुमुक्षु मुमुक्षु कभी काम कर्म करता है करता है कृतु का अर्थ है काम कर्म तो अविद्यमान कृतु काम कर्म यश से अक्रतु तो इसका अर्थ है कि काम कर्म ना करने वाला अर्थात मुमुक्षु हाँ रख दो जी तो अक्रतु का अर्थ क्या हो जाएगा कि मुमुक्शु धातु प्रसादाद का अर्थ है की परमात्मा के अनुग्रह से धात या धात्री शब्द है ना धात्री का अर्थ है धारण खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ तो देख लेगा ओम ठीक बस, बस, बस... आ, ले लेंगे आप बस... वो समझता है कि देख नहीं पाए बस इसलिए अब देखेंगे अक्रतु करते मुखु यहाँ पर धात्री धा... धातु शब्द है ना उसका अर्थ है कि जगत के धारक परमात्मा धातु का क्या अर्थ है जगत के धारक परमात्मा हाँ की मुमुक् व्यक्ति जगत के धारक परमात्मा के अनुग्रह से प्रसाद का से अनुग्रह मुक् व्यक्ति परमात्मा के अनुग्रह से धातु अनुग। का मतलब धात्री शब्द है ना मतलब जगत के धारण करने दारन दारन वाले परमात्मा ऐसा जगत के धारण करने वाले धातु धातु शब्द है यहाँ पर यहाँ यहाँ धातु शब्द ही है धात्री शब्द किया होगा ना, हो ना। नहीं, नहीं वो नहीं नहीं हम जो बता रहे हैं वो सुनना यहाँ धातु शब्दी है वो भी धारण करने अर्थ में है और वाला है कि जब धातु व्यस्त उस पर जब आपका त्रिश करके पाठांतर एक है यहाँ पर धातु प्रसादार्थ धातु प्रसाद। प्रसाद। ये उदन थी ये क्या प्रसादा नहीं वो एक गलत अशुद्ध पाठ है ठीक कर लेना प्रसादार्थ जो त्रिश प्रत्यांत मानने पर पाठांतर है धातु प्रसादार्थ और वहां पर वो क्या है है उत्तर तो अब देखना कि अक्रसु करते मुमुक्षु व्यक्ति धातु प्रसाद आदि परमात्मा के अनुग्रह से आत्मना आत्मना करत है की अपनी आत्मा के मतलब प्रत्येक आत्मा के और महिमानम करते की महिमा को करने वाले प्रत्येक आत्मा के महिमा को करने वाले करने वाले कौन तम करते परमात्मा को उपस्थिति करते साक्षात्कार करता है मुमुक् व्यक्ति परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा के अनुग्रह से क्या करता है साक्षात्कार क्या करता है किसका साक्षात्कार परमात्मा पर्मा का वो कैसे परमात्मा है आत्मना महिमानम मतलब अपनी आत्म स्वरूप अपनी आत्मा की महिमा को करने वाले अपनी आत्मा के महिमा हाँ परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा के अनुग्रह से क्या होता है बोलो साक्षात्कार किसका परमात्मा का किसका परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा के ही अनुग्रह से होता है अब वो परमात्मा कैसे हैं? आत्मना महिमानम अपनी आत्मा के महिमा को करने वाले कैसे वो अपनी आत्मा, आत्मा के, के? अपनी आत्मा को? के महिमा को करने वाले तम प्रस्तुती करते परमात्मा तम से लेना है जो ऊपर अणो अणियान महता महियान आत्मा जो कहा गया है कि परमात्मा के अनुग्रह से अपनी आत्मा के महिमा को करने वाले परमात्मा का साक्षात्कार करता है वो परमात्मा कैसे है बोलो आत्मा थी महिमा को करने वाले तो आत्मा की महिमा क्या है अपात पापतवादी गुणों का आविर्भाव रूप है, तथा सर्वज्ञता का आविर्भाव रूप किसका सर्वज्ञता का आविर्भाव रूप और अपातवादी गुणों, दे गुणों दे का आविर्भाव रूप तो सर्वज्ञता के आविर्भाव को करने वाले तथा आपात पापतवादी गुणों का आविर्भाव को करने वाले कौन है तो आत्मा की ये महिमा है और महिमा को करने वाले परमात्मा है तो उन परमात्मा का जब साक्षात्कार करता है वीत शो का अर्थ है की तब सोक रहित हो जाता है शोक रहित हो जाता है यहाँ सुनिए कि परमात्मा व्यापक है विभू है और विभू होने पर भी वो स्थल नहीं है लोक में देखा जाता है जो बड़ी वस्तु होती है वो कैसी होती है होती है, तो परमात्मा बड़ा होने पर और व्यापक होने पर भी वो स्थल नहीं है इस बात को दोतित करने के लिए श्रुति क्या कहती अणुअयान क्या कहती है हाँ अणुअयान क्यों कहती है यदि अणो अणियान ना कहे श्रुति केवल महत्व में ही आन कहे तो लोग क्या सोचेंगे परमात्मा बहुत बड़ा है तो स्थूल है बहुत बड़ा है तो दुण दुण दुण। अब सुनिए यहाँ पर आप की श्रुति अणुअुयान कहती है ना तो अणु परिमाण होने से अणु अणुअणियान कहती है क्या कि अणु परिमाण किसका है हाँ आत्मा, तो। आत्मा का ना जीवात्मा का प्रत्येगात्मा का आत्मा का अणु परिमाण है तो अणु परिमाण होने से या श्रुति परमात्मा को अणु अणुअणियान नहीं कहती है अणुअुयान नहीं कहती बल्कि अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्मियान कहती है यह श्रुति परमात्मा को अणुअणिया है पर अणु परिमाण होने से अणुअणियान कहती है तो अत्यंत सूक्ष्म होने से अणु अणुअणियान कहती है अत्यंत सूक्ष्म हाँ अत्यंत सूक्ष्म है इसीलिए तो क्या है की सूक्ष्म आत्मा में भी व्याप्त होकर परमात्मा रहता है सूक्ष्म आत्मा में भी सूक्ष्म तो आत्मा में भी व्याप्त होकर कौन वस्तु रह सकती जो तो उससे ज्यादा सूक्ष्म? हो कभी अणो कह रही है ध्यान देना यदि यदि केवल यदि केवल महत्व ही कहती तो कोई सोचता की परमात्मा महान है तो उसके स्वलत की संख्या होती परमात्मा की सूलभ की संख्या कब होती महत्वमयान कहने से तो उस शंका के निराकरण के लिए श्रुति क्या कहती अणो है न मतलब वो रुक जाओ अणुअियान कहते महान से महान होने पर भी वो सुख सुख में बड़ा रुक तो जाओ यदि केवल अणुअन ही कहा जाता क्या कहा जाता मातो मैयान नहीं कहते अणुअयान कहते तो कोई सोचता की जो अणोह अणीयान मतलब अणु से अणी है अणु है बहुत अणु से अणु है तो सबने व्याप्त होकर नहीं रहेगी बहुत छोटी है कोई क्या सोच सकता था यदि वो अत्यंत सूक्ष्म है वह छोटी है सब में व्याप्त होकर नहीं रह सकती है तो क्या सुशी कहती है महातो मैयान अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी वो बड़े से बड़ा है विरोधी धर्म विरोधी नहीं है भाई देखना वो महातो मैयान वो सर्वव्यापक होने से महान है और सब में प्रवीष होकर के रहने के विरोधी घर तो तो तो तो में नहीं है ये अब देखना जैसे आकाश है ना वो पृथ्वी जलते अपेक्षा कैसा है आपका व्यापक है सूक्ष्म भी है तो अब देखेंगे की निरस्त सूक्ष्म आत्मा में भी व्याप्त होकर के परमात्मा रहता है निरस्त सूक्ष्म होने के कारण क्या है वो आत्मा में आत्मा भी व्याप्त करके आत्मा में भी व्याप्त होकर रहता है और महान से महान होने के कारण क्या है आकाश आदि को भी व्याप्त करके रहता है आकाश आदि को भी करके महान से मान होने कारण आकाश आदि को भी व्याप्त करके रहता है अणु से अणु होने कारण आत्मा आ, में भी प्रवेश करके रहता है चलिए, एक छांदो की दी है टीका में, उसको देखेंगे कि परमात्मा से सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है और परमात्मा से महान भी कोई नहीं है सबसे सूक्ष्म कौन है और सबसे महान कौन है सबसे सूक्ष्म भी वही है सबसे बड़ा भी वही है देखो छादो की श्रुति देखेंगे आत्मा अंतर आत हृदय अणियान यवादवा यदर्स यहाँ लगाना ऐसा इसका श्रुति लगाइए माँ है ना माँ आत्मा यहां पता करेंगे मैं मैं आत्मा तो करना मैं हृदय अंत क्या मैं हृदय ऐसा आत्मा मेरे हृदय के अंदर यह आत्मा आत्मा करके परमात्मा मैं हृदय अंत ऐसा आत्मा मेरे हृदय के अंदर यह परमात्मा ए, अनियान की ब्रहि से ज्यादा अणु बिल्कुल छोटा होता है ना धान धान से भी ज्यादा छोटा है आत्मा तो दान दान। आ, बोला कि ब्रीह से ज्यादा छोटा है और यवादवा अनियान है ना कि यो कर होता है जो जो से भी ज्यादा वो सूक्ष्म है सरसफाद करते सरसों सरसों से भी ज्यादा सूक्ष्म है और श्यामा श्यामाक श्यामाक है ना श्यामा से पंचमी उपचर में श्यामा बनेगा श्यामाक का तो सावा होता है ना और आ, सामा से भी ज्यादा छोटा है और वह श्यामक तनुलाद और सामा के चावल पहले श्यामक बोला सामा फिर बोला सामा के चावल उसका छिलका निकाल दो चावल बन गया और सामा के चावल से भी ज्यादा छोटा है आत्मा चलिए बिल्कुल छोटा बताने में तहत पर आप देखेंगे मैं हृदय अंता ऐसा आत्मा मेरे के मेरे हृदय के अंदर रहने वाला यह आत्मा पृथ्वी जयान की पृथ्वी से भी बड़ा है अभी सूख से सूक्ष्म बताया ना अब बड़े से कहते हैं पृथ्वी जयान पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है जयान अंतरिक्षात अंतरिक्षात ज्यायान की अंतरिक्ष से लोग से ज्यादा बड़ा है अंतरिक्ष से भी बड़ा है दिवो जयान की स्वर्ग लोक से बड़ा है इन सभी लोगों से बड़ा है तो बड़े से बड़ा भी कहती है और अणु से अणु भी कहती है ऐसी परमात्मा की महिमा तो है तो Ushaan, कुछ दो जो छोटा सबसे सूक्ष्म है और सबसे महान है यही उसकी विशेषता है बताए का स्कूल तो नहीं है ना? नहीं नहीं आ, अन्यत्र बड़े का स्कूल होता है जब परमात्मा को बड़ा कहा जाए तो वहाँ फिर ऐसा नहीं है जैसे पेड़ों को कहे बड़ा है छोटा है परमात्मा के लिए जब मान कहा जाए तो वो जो स्कूल अर्थ नहीं है जैसे ये ये पेड़ छोटा है ये बड़ा है लोक व्यवहार में तो स्कूल को लेकर छोटे बड़े कहे जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है चलिए यहाँ पर अब ये कठो में आएगा वही देखेंगे टीका में अंगुष्ट मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्टा है कि अंगुष्ट मात्र विग्रह से युक्त होकर कौन परमात्मा अंगुष्ट मात्रे विग्रह से युक्त होकर परमात्मा सदा जीवों के हृदय में रहता है सदा जीवों के हृदय में हृदय में कैसे रहता है अंगुष्टमात विग्रह से युक्त होकर के अच्छा उपासना की सुविधा के लिए अंगुष्ठ माध विग्रह वाला परमात्मा हृदय में रहता है फिर बाला वो नहीं नहीं विग्रह को अंगुष्ठ मात्र कर बाल भगवान के में तो मात्र का है से जो अपनी आत्मा को कहा जा रहा है जो बा, ये बाल बाल ये है ना तो तो आप समझते नहीं है हृदय में अपनी जीव जीवात्मा हृदय में है ना हाँ। तो जीवात्मा हृदय में है वो वो कहते हैं बाल के अगर भाग के सौ भाग कर दो फिर उसके सो भाग कर दो उतना सूक्ष्म मतलब अत्यंत सूक्ष्म कौन है आत्मा हृदय में समझने की चेष्टा करो परमात्मा की दो प्रकार से स्थिति कही गई है एक तो आत्मा हृदय के अंदर जो आत्मा है ना तो आत्मा के अंतरात्मा रूप से तो आत्मा भी स्थित है ये समझ में आती बात है और हृदय में ही अभी तो आत्मा मतलब क्या है कि आजीवात्म मतलब हृदय में आत्मा के अंतरात्मा रूप से स्थित है तो आत्मा के अंतरात्मा रूप से हृदय में रहने वाली आत्मा स्थित होंगे और उपासकों की सुविधा के उपासकों के ध्यान की सुविधा के लिए अंगुष्ठ मात्र विग्रह वाले होकर वो हृदय में स्थित है कहा जा रहा है दो रूप ऐसी हाँ स्थिति कही ये है जो वाला जो आत्मा है वही परमात्मा है एक आत्मा अंगुष्ट मात्र विग्रह वाले परमात्मा है ना तो वो वही विग्रह उपासकों की सुविधा के लिए अंगुष्ट मात्र विग्रह कहा जाता है और जब शरीर छोड़ कर के व्यक्ति जाता है एक जगह से दूसरी जगह तब अंगुष्ट मात बिगड़े अंगुश मात्र कोई वस्तु जाती है क्या तो फिर वो इस रूप में तो बिगड़े नहीं जा रहा है ना उनका पर अंतर अंतरयामी रूप से भगवान हमेशा साथ जा रहे हैं ये तो उपासकों की सुविधा के लिए बने रहता है ये भी हो ये भी हो वो भी हो वो भी हो समझते नहीं है आप समझते नहीं है भगवान सर्वव्यापक है वो अंगुष्ट बिगड़े वाले होकर हृदय में स्थित है उसको ध्यान के द्वारा देखते क्यों नहीं उतर करने की उसको ध्यान करके देखो फिर क्या है सर्व्यापक है तो उनको अंगुष्ठ मात्र बनाने की जरूरत के जमान में आप समझते नहीं है ध्यान लगाने मुश्किल पड़ेगी विराट स्वरूप में कर लो ध्यान आप समझते नहीं है क्यों हृदय में नहीं रह सकता है परमात्मा रह सकता है वही व्यापक रहेगा अंगुष्ठ पहले करना फिर आत्मा के अंतरात्मा से करना फिर व्यापक करना आत्मा देखो आत्मा, कई रूपों में है ना त्रिपाद विभूति में परवास जो उस रूप से है अर्चा अर्चावतार भी भगवान है अर्चा विग्रह भी, भी भगवान है व्यापक होने से सब में है मतलब भगवान के जो है ना विभू होने से सब में स्थित है और परवास रूप से त्रिपाद विभूति में स्थित है अर्चा विग्रह में भी भगवान स्थित है अंतरात्मा रूप से आत्मा में स्थित है तो ये और ये ये क्या है कि अंतर्यामी रूप से दुधा स्थिति आत्मा के अंतर्यामी रूप से दूसरा हृदय में स्थिति भगवान की बताई जाती है अंगुस्मार बिगड़े वाले होकर के इस सब प्रकार से भगवान उपासकों की सुविधा के लिए सब प्रकार से इस तरह नहीं करके मतल, देखो। में क्या है अंगुश मात्रा स्त्रु बोल रही है अब इसमें क्या आपको परेशानी है अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र परमात्म स्वरूप होगा क्या बिगड़े अंगुशमा विग्रे वाले होकर अच्छा फिर यह आत्मनिष्ठ से आत्मा में रहना भी कह रही है तो वो भी सही है अंगुशमात बिग्रे वाला कह रही है तो है क्या ईश्वर सर भूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति स्थिति की ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय स्थान में रहता है अच्छा अक्रतु कहा गया था ना बट अक्रतु करते है काम्य कर्म अविद्य में आना मतलब मुमुक्षु करते हैं मुमुक्षु काम्य कर्म करता है क्या क्यों काम्य कर्म करने से अंतरक्रम शुद्ध होगा कि शुद्ध होगा हाँ इसलिए मुंमुख नहीं करता है अब यहाँ ध्यान देना कि भगवान के अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया किसके धातु ना भगवान के अनुग्रह से साक्षात्कार कहा गया तो अभी देखना कि भगवान का और भगवान नहीं हाँ ठीक है भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है भगवान के अनुग्रह से ठीक है अब ये तो ये इसमें श्रुति अभी अगली श्रुति आएगी आगे यमेवेश गुणते तीन लभ्या ये परमात्मा ही जिसका वर्ण करते हैं उसको ही प्राप्त होते हैं इसका मतलब उनके अनुग्रह से ही साक्षात्कार होता है तो भगवान अनुग्रह के पात्र का वर्ण करके उसके लिए स्वयं प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसको अपना प्रत्यक्ष करा देते हैं और मुक्तावस्था में स्वाभाविक सर्वज्ञता स्वाभाविक सर्वज्ञता को महिमा कहा था ना पैंसठ पेस पर नीचे की पंक्तियाँ देखेंगे मुक्तावस्था में जीव की स्वाभाविक सर्वज्ञता को करना जीव मुक्तावस्था में जीव की स्वाभाविक सर्वज्ञता को आविर्भूत करना और अपनी गुणों को आविर्भूत करना क्या है परमात्मा की महिमा है अघटित घटना सामर्थ्य भी उनकी क्या है महिमा है अघटित घटना सामर्थ्य कहते हैं अघटित घटना अघटित कार्य मतलब जो कार्य किसी से संभव नहीं होता उस कार्य को क्या कहते हैं अघटित घटना और उसको भी करने का सामर्थ्य भगवान में है अणु से अणु होना और महान से महान होना भी उनकी महिमा है तो संपूर्ण विशेषता है उनकी महिमा है और जब क्या है जीवात्मा भगवान का साक्षात्कार करता है तब शोक से रहित हो जाता है ठीक है तो शोक कैसा था अक्रतुक अर्थ है कि काम कर्म न करने वाला मुंह मुख्यु धातु प्रसादात परमात्मा के अनुग्रह से आत्मा की महिमा को करने वाले उस परमात्मा को देखता है आत्मा की महिमा को करने वाले उस परमात्मा को देखता है आत्मा की जो महिमा है ना उसको करना तो किसका काम है परमात्मा को फर्मात्मा। तो उसको आत्मा की जो महिमा है उसको करने वाले परमात्मा है तो परमात्मा की महिमा नहीं नहीं चलिए एक श्रुति ध्यान देना परमात्मा के साक्षात्कार के बिना कब मुक्ति होगी यदि कोई कहे तो सूत्र सूत्र सुता की उसका बहुत अच्छी तरह से उत्तर देती है यदा चर्मवद आकाश नैत मानवा जब मनुष्य इस आकाश को चमड़े के समान सिर में लपेट लेंगे तद आकर तब देवम अभिद्या की परमात्मा को जाने बिना दुखों का नाश हो जाएगा जाने बिना हाँ परमात्मा को बिना जाने ही दुखों का नाश तो हाँ, दुख हो जाएगा तो हाँ बिना मतलब परमात्मा के साक्षात्कार के बिना ही दुख समाप्त हो जाएंगे मुफ्त हो जाएगा तब समझे <गरत् Elliot> तो बांध पहले आकाश को कैसे ही है वैसे वो लपेटने अर्थ में है हाँ। लपेटने अर्थ में है <TION ERIC> कि जब चमड़े की जब मनुष्य चमड़े के समान आकाश को ऐसे चमड़े को लपेटते हैं ना चमड़े के समान आकाश को सिर में लपेट लेंगे तब इस परमात्मा को जाने बिना मुक्ति हो जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है यही परमात्म दर्शन से बिना तो कोई मुक्ति नहीं करते है तो कर ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदायण मेवा बोलो इसको देखें हम लोग की क्या करे जो फाइल आपने दी है कल तो दो घंटे